चौथा प्रश्न आपका सत्संग मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है आपसे दूर होने में बड़ा दर्द होता है इस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेने की जरा भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन मुझसे सैकड़ों भूलें होती कृपया मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें श्रीचंद भूलों को भी स्वीकार करो अपनी अपूर्णता को भी स्वीकार करो वह भी हमारा अहंकार है कि मुझसे कोई भूल ना हो कि मुझसे भूल होनी ही नहीं चाहिए कि मुझसे और कैसे भूल हो सकती वह भी अहंकार है सात्विक अहंकार पुण्यात्मा का अहंकार संत का अहंकार लेकिन अहंकार तो अहंकार ही है संत का हो कि पापी का ऐसा क्यों सब उस पर छोड़ दो भूलें भी हो रहे हैं तो वही मालिक है उसकी मर्जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूलें करते ही चले जाओ ख्याल करना मेरी बात को मेरी बातों से गलत अर्थ निकालना बहुत आसान है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूलें करते ही चले जाओगे जिद करके करना कि भूलें तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसकी मर्जी नहीं मैं तुमसे भूलें करने को नहीं कह रहा हूं लेकिन जो हो रही उन्हें सरल भाव से स्वीकार करो और तुम चकित हो जाओगे तुम्हारे सरल भाव से स्वीकार करने में ही बहुत सी भूलें गिरनी शुरू हो जाएंगी बंद हो जाएंगी तुम जैसे हो अपने को वैसा अंगीकार करो तुमने आदर्श बना रखा होगा अपने मन में कि कैसा होना चाहिए कि श्रीचंद को कैसा होना चाहिए महावीर जैसा कि बुद्ध जैसा महावीर भी मुश्किल में पड़ते अगर श्रीचंद जैसे होना चाहते वो तो अच्छा हुआ कि उनको यह ख्याल ही पैदा ना हो अगर उनको ये धुन सवार हो जाती कि श्रीचंद जैसे होना बस फिर मुसीबत में पड़ते फांसी लग जाती फिर कभी महावीर ना हो पाते उन्होंने फिक्र ही नहीं की कि किसी और जैसे होने की जैसे थे जो थे उसको उसकी परिपूर्णता में जिया किसी के आदर्श के अनुकूल चलने की तुम चेष्टा कर रहे हो तो भूले मालूम होती महावीर नग्न खड़े तुम अभी भी वस्त्र नहीं छोड़ सकते पाप हो रहा है तुम अभी भी संत नहीं हो पाए संत फ्रांसिस कोढ़ियों को गले लगा रहे हैं कोढ़ियों का चुंबन ले रहे हैं तुम्हें कोड़ी को छूने में घबराहट होती कोड़ी को देख के तुम दूसरे रास्ते से निकल जाते हो बस अगर संत फ्रांसिस तुम्हारे आदर से अर्चन हो गई तुमसे पाप हो रहा है तुम अभी पुण्यात्मा नहीं हो महावीर तो कोई कोढ़ियों को चुंबन करते नहीं घूमे अगर महावीर को ख्याल आ जाता संत फ्रांसिस का पड़ते मुसीबत में संत फ्रांसिस को करने दो जो संत फ्रांसिस को सहजता से उमग रहा है संत फ्रांसिस को अपनी निजता में जीने दो महावीर को उनकी निजता में और श्रीचंद को आज्ञा दो कि वो भी उनकी निजता में जी उनको बाधा मत डालो बड़ी से बड़ी क्रांति दुनिया में घट सकती है अगर व्यक्ति अपने को स्वीकार कर ले मगर हमें स्वीकार करने की शिक्षा नहीं दी गई बचपन से बताया गया ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ वो जो होने के लक्ष्य सामने खड़े बड़े बड़े आदर्श और सब उधार क्योंकि कोई ऐसा आदर्श नहीं है जिस जैसे सभी मनुष्यों को होना है या होना चाहिए कोई ऐसा आदर्श नहीं और वह दुनिया बड़ी बेहोदी दुनिया होगी जहां सभी मनुष्य एक जैसे होंगे वैविध्य ना रह जाएगा रंग बिरंगापन न रह जाएगा इंद्रधनुष हो जाएगा एकरंगापन हो जाएगा एक ढगापन हो जाएगा ऊप पैदा होगी बटन रसल ने बात बड़े पति की लिखी उसने लिखा है कि मैं स्वर्ग जाने में डरता हूं डर उससे ज्यादा नहीं है क्योंकि वो मानता नहीं कि आत्मा है वो मानता नहीं कि शरीर के बाद कुछ बचेगा इसलिए कहता ज्यादा मुझे डर नहीं लेकिन कभी कभी कौन जाने पक्का तो नहीं हो सकता कि बचूंगा कि नहीं तर्क तो यही कहता नहीं बचूंगा लेकिन अगर बचा तो मुझे स्वर्ग जाने में बड़ा डर लगता है क्योंकि वहां एक जैसे संत बैठे अपनी अपनी सिद्ध शिला पर बड़ी ऊब होगी वहां बड़ी उदासी होगी सभी पहुंचे हुए उदास वहां बैठे वहां कोई घटना भी नहीं घटेगी कभी कोई अफवाह भी नहीं उड़ेगी घटना की तो बात क्या अनंत काल तक वहां नाटा ही बना रहेगा रसल कहता मेरा मन बड़ा डरता है इससे तो नरक बेहतर अगर बचू ही बाद में तो नरक बेहतर वहां कुछ राग रंग तो होगा कुछ उत्सव जलसा तो होगा कुछ कुतूहल को जगाने वाली घटनाएं तो घटेंगी और बात सच है अगर नर्क कहीं होगा तो ज्यादा रंगीन होगा क्योंकि वहां सारे रंगीन लोग वहां होंगे वहां तरह तरह की घटनाएं घटेंगी वहां तरह तरह की कहानियां होंगी सारे रंगीन लोग वहां होंगे बेरंग इकट्ठे हो गए होंगे स्वर्ग में और अगर सारे बेरंग स्वर्ग में इकट्ठे हो गए तो स्वर्ग नर्क हो गए ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके अनुसार सभी को ढलना है इसलिए कोई ऐसे आदर्श को अपनी छाती पर लेके मत चलो अन्यथा व्यर्थ बोझ में दबे दबे मर जाओगे फिर मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं अपने को स्वीकार करो अपनी सारी भूलें छोटी छोटी भूलें उनको अंगीकार करो आदर्श का भाव छोड़ दो अपने तथ्य को जियो और उसी तथ्य में रहो और तुम चकित हो जाओगे आदर्श के भाव के जाते ही बहुत सी भूलें तो विदा हो गई क्योंकि अब उनको भूलो कहने का कोई कारण ना रहा भूलों का कारण ही था आदर्श जिस आदमी ने तय कर लिया आदर्श उसने भूलने भी तय कर ली जिसने तय कर लिया जिससे कि ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं अगर ईसाई सच कहते हैं तो जीसस फिर मुझे नहीं रुचते फिर मुझे नहीं जचते ये आदमी भी क्या हुआ तो ईसाई गलत ही कहते होंगे मगर ईसाइयों का लक्ष्य ये बन गया फिर कि संत को हंसना नहीं चाहिए अब अगर तुमने ये लक्ष्य बना लिया कि संतत्व का लक्षण है हंसना नहीं तो हंसे तो भूल हो गई अब हंसी में कोई भूल ना थी मगर हंसना नहीं ये लक्ष्य बना लिया तो हंसना भूल हो गई अब तुम परेशानी में पड़े अब तुम अपने को संभाले बैठे हो हमेशा कि कहीं हंसी ना आ जाए हंसी भीतर उठ भी रही हो तो दबाए बैठे हो तुम द्वंद्व से गिर गए और तुम झूठे हो गए हंसी में कोई पाप नहीं स्वीकार करो फिर हंसी को परिष्कार किया जा सकता है हंसी के कई तल जब तुम दूसरे पे हंसते हो तो उसमें थोड़ी हिंसा होती जब तुम अपने पे हंसते हो तो उसमें बड़ी अहिंसा होती फिर कुछ लोग हैं जो ऐसी बातों भी हंस हाँ सकते हैं जो बहुत भोंडी हो बेहूदी हो उनको हंसी के सूक्ष्म तलों का कोई बोध नहीं वे तभी हंस हाँ सकते हैं जब कोई केले के छिलके पे फिसल के गिर पड़े हड्डी पसली टूट जाए उसकी तब उनका चित्त प्रसन्न होता है। उन्हें कोई बारीक बात प्रसन्न नहीं कर पाती उन्हें कोई स्थूल बात चाहिए कुछ अभद्र हंसना नहीं चाहिए यह लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं लेकिन हंसी में तुम्हारी हंसी में बहुत परिष्कार हो सकते हैं हंसी बड़ी कलात्मक हो सकती है हंसी का अपना काव्य है अपना संगीत है हंसी में फूल झर सकते तुम अपनी हंसी को परिष्कृत करो सुधारो जगह जगह से रंग भरो हंसी को गहन करो तुमने देखे अलग अलग लोग हंसते हैं जरा उनकी हंसी देखो अलग अलग कोई हंसता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है ऊपर से खोखला हृदय से आती नहीं मालूम होती बिल्कुल लगता है कि गले में से पैदा कर रहा है जबरदस्ती पैदा कर रहा है हंसना चाहिए इसलिए हंस रहा है किसी की हंसी आती तो बड़ी गहराई से आती तो हंसी के सारे रंग परखो ढंग परखो अपने भीतर भी हंसी की सारी संभावनाएं परखो तुम उतने ही नहीं हो जितने तुम बने हो आज तुम्हारे भीतर बहुत कुछ पड़ा है जिसका परिष्कार होना है मगर आदर्श के द्वारा नहीं तुम्हारे यथार्थ में परिष्कार होना है किसी आदर्श के अनुसार नहीं तुम्हें वही बनना है जो तुम बनने को पैदा हुए हो हु। इसलिए दूसरे को सामने प्रतिमा की तरह खड़ा मत करना अन्यथा ऐसी भूलें दिखाई पड़ने लगेंगी जिनको तुम हल भी ना कर पाओगे हल करने की कोशिश की तो दुविधा में पड़ोगे द्वंद में पड़ोगे पाखंडी हो जाओगे इसी तरह तो तथाकथित धार्मिक लोग पाखंडी हो गए फिर स्वयं के स्वीकार में ही जागरण की संभावना है जब कोई भविष्य नहीं है ऐसा नहीं होना वैसा नहीं होना तो वर्तमान सब कुछ है यही क्षण सब कुछ है अब इस क्षण में जाग कर हम जिये मैं तुमसे नहीं कहता कि धूम्रपान करते हो तो छोड़ दो ये मैं नहीं कहता क्योंकि ये तो तुमसे बहुत कहा गया और तुम नहीं छोड़ सके ये तो तुम्हारे साधु संत के, के, के मर गए और तुम नहीं छोड़ सके तो मैं यही दोहराऊं इससे सार क्या है जो साधु संत यही दोहराते मैं मानता हूं वो बुद्धिहीन है क्योंकि कितने लोग दोहराते रहे लोगों ने सुना नहीं तो दोहराने में कहीं भूल है शायद धूम्रपान के मूल कारण को ही नहीं पकड़ा गया बस व्यर्थ की बातें दोहराई जा रही कोई कहता है तुमसे कि धुआं धूम्रपान मत करो छह रोग हो जाएगा मगर ये तो मान लिया उसने कि तुम छह रोग से डरते हो कौन डरता छह रोग से लोग कहते हैं जब होगा जब देखा जाएगा फिर दवा है इलाज और अगर तुम किताब में पढ़ने जाओगे तो वो कहते हैं कि एक आदमी अगर 12 सिगरेट रोज पिए तो 20 साल में जितनी सिगरेट पिए तब कहीं उसे क्षय रोग हो सकता कौन फिक्र करता है बीस साल की और बारह सिगरेट रोज और बीस साल तक और फिर देखेंगे और फिर यह भी पक्का नहीं कि बीस साल में सभी को हो जाता है क्योंकि सैकड़ों सिगरेट पीने वाले जो बारह नहीं चौबीस पीते हैं रोज और जिंदगी भर से पी रहे हैं और छह रोग नहीं हुआ फिर ऐसे लोग हैं सिगरेट तो दूर कहो पानी भी छान छान के पीते हैं और क्षय रोग हो गए तो आदमी सोचता है इस झंझट में पड़ा क्या है मतलब क्या है ये पानी छान छान के पीते रहे सज्जन और छह रोग से ग्रस्त थे और इधर शराब पीने वाले पड़े जिन्हें छह रोग नहीं हुआ सब तरह से सात्विकता से जीते थे और कैंसर हो गए और दूसरा है कि जिसने सात्विकता कभी जानी ही नहीं जिन्होंने कसम खा ली थी कि सात्विकता से कभी ना जिएंगे, जो कभी वक्त से ना उठे ना सोए न वक्त पर खाना खाया ना ढंग का खाना खाया कुछ भी खाया कुछ भी पिया कहीं भी सोए कहीं भी बैठे कभी जागे कोई हिसाब के किताब न रखा और अभी तक कैंसर नहीं हुआ तो आदमी देखता है कि ये ये बातें सिर्फ डरवाने की कौन डरता है मुला नेद्दीन से किसी ने कहा कि तुम अगर सिगरेट पीना बंद ना करोगे तो तुम्हारी तीन साल उम्र कम हो जाएगी मुल्ला ने कहा तीन साल कम जीना बेहतर मजे से जीना बेहतर अगर तीस साल भी उम्र बढ़ती हो और ना सिगरेट पियो और न चाय पियो और न शराब पियो तो जी के भी क्या करेंगे सिर्फ जीते रहेंगे करने को कुछ बचता नहीं एक आदमी मर के पहुंचा बड़ा साधु था स्वर्ग के द्वार पर उससे पूछा गया नब्बे साल का होकर मरा था पूछा स्वर्ग के द्वार पर कि तुमने क्या क्या पाप किए क्योंकि पहले यही पूछा जाता है क्या क्या पाप किए पुण्य तो कोई कभी कभार करता है असली चीज तो पाप है उस आदमी ने कहा पाप पाप मैंने कभी किए ही नहीं तो द्वारपाल ने विस्तार से पूछा शराब पी उसने कहा कि नहीं दूसरी कोई और नशा किया नहीं सिगरेट पी नहीं पान खाते थे नहीं तंबाखू खाते थे नहीं सुंगनी सुंगते थे नहीं स्त्रियों के पीछे दीवाने थे उसने कहा झंझट में मैं पड़े ही नहीं मैं तो सात्विकता से जीया तो देवदूत ने भी सिर पे हाथ मार लिया उसने कहा फिर ९० साल तक तुम करते क्या रहे इतनी देर क्यों लगाई ९० साल सूंघनी भी ना सूंघी समय कैसे बिताया ये तो बताओ तुम ऐसे डरवा के किसी को छुड़वा ना सकोगे और तुम्हारे धर्म सिर्फ डरवाते रहे वो कहते नरक में पड़ना पड़ेगा बात भी कुछ बेहोदी लगती कि कोई आदमी धुआं भीतर ले जाता बाहर ले जाता है इसके कारण नरक में पड़ना पड़ेगा ये बात कुछ जस्ती नहीं इसमें कोई न्याय नहीं मालूम पड़ता ये तो कोई अदालत भी नहीं कह सकती कि एक आदमी बैठ के धुआं बाहर भीतर ले जाता था कुछ किसी को नुकसान भी नहीं कर रहा था किसी को मार भी नहीं रहा था किसी का खून भी नहीं पी रहा था सिर्फ धुआं बाहर भीतर करता था इसको नरक में डाला गया है ये बात जस्ती नहीं ये तो नरक में जो डालता होगा वो भी फिर अन्याय कर रहा है ये बात तो उखड़ गई तब तो अब धर्मगुरु ये नहीं कहते नरक में पड़ना पड़ेगा वो कहते हैं हो जाएगा मगर तर्क वही है भय पहले नरक का भय बताते थे अब वो भय किसी को जसता नहीं तो अब वो दूसरे भय बताते हैं कि छह रोग हो जाएगा एक गांव में एक शराबी लड़खड़ाता लड़खड़ाता पादरी के पास पहुंचा और उसने कहा एक बात मुझे पूछनी आदमी को गठिया कैसे हो जाता है पादरी को मौका मिला इस तरह के लोग तो इसी मौके की तलाश में रहते पादरी को मौका मिला उसने कहा मैंने तुमसे हजार बार कहा कि शराब पीना बंद करो नहीं तो गठिया हो जाएगा अच्छा अवसर था इस अवसर पे शिक्षा दे देनी चाहिए ऐसी तो साधु संत शिक्षा देते तो। कितनी बार मैंने कहा कि गठिया हो जाएगा अगर शराब पीनी बंद ना की उसने कहा मैं अपने बाबत में पूछ रहा हूं मैंने अखबार में पढ़ा कि वेटिकन में पोप को गठिया हो गया है तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि गठिया कैसे हो गए मुझको हो जाए ठीक मैं तो शराब पीता हूं जाहिर बात है। मगर पोप को कैसे गठिया हो गया तब पादरी चौका बहुत देर हो चुकी थी भय से तो तुम लोगों को डरवा के कुछ बदल सके नहीं भय की तो प्रक्रिया व्यर्थ गई और जब तुम बहुत बार बह देते हो और आदमी डरते नहीं और पीए चला जाता है तो उसकी भय के प्रति जो संवेदनशीलता है वो भी छीन हो जाती लाभ की जगह हानि हो जाता हानि हो जाती वो डरता ही नहीं फिर वो कहता अब जो होगा देखा जाएगा मैं तुमसे कहता हूं सिगरेट अगर पीते हो तो ध्यानपूर्वक पी हो और ही बात कह रहा हूं मैं तुमसे कह रहा हूं जब तुम सिगरेट अपने खींचे से निकालो पॉकेट सिगरेट का निकालो तो जल्दी मत निकालना जैसा तुम रोज निकालते हो जल्दी क्या धीरे से निकालना बस विपसना शुरू हो जाएगी बिल्कुल धीरे से निकालना इतने आहस्ता जैसे कोई जल्दी ने अनंत काल पड़ा जल्दी क्या है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालना जितने धीरे निकाल सको उतना धीरे निकालना जब सिगरेट ही पीने जा रहे हैं तो जरा ढंग से पियो थोड़ी शालीनता से पियो ये क्या चोरी चपाटी की जल्दी से निकाला हो किसी तरह धुआं अंदर बाहर फेंका फेंकी सिगरेट पश्चाताप भी किए जा रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए ये बहुत बुरा हो रहा है कि श्रीचंद भूल हो रही थोड़े संस्कार से पियो थोड़ी शालीनता थोड़ा प्रसाद सिगरेट का डब्बा हाथ में लो फिर सिगरेट को बाहर निकालो फिर ठीक से सिगरेट के डब्बे पिट्ठों को बजाओ फिर आहिस्ता से मुंह में रखो फिर माचिस निकालो फिर माचिस जलाओ फिर आहिस्ता से जिसे की पूजा धीमे से कोई पूजा का दीप जला था ऐसे सिगरेट को जलाओ भयभीत क्या हो इतना डरे क्या हो पश्चाताप क्या है तुम्हें प्रीति कर लग रहा है तुम्हारा जीवन है तुम अपने मालिक हो तुम किसी की कोई हानि नहीं कर रहे हो और अगर तुम अपनी हानि भी करना चाहते हो तो तुम उसके भी हकदार हो लेकिन इसको एक कलात्मकता दो और तुम चकित हो जाओगे तुम्हें पहली दफा पाप नहीं मालूम पड़ेगा मूर्खता दिखाई पड़ेगी और वही भेद है पाप नहीं पाप से तो कोई छुटकारा हुआ नहीं पाप है ऐसा तो कहते कहते सदियां बीत गई किस पाप से आदमी को छोड़ा पाए मैं नहीं कहता सिगरेट पीना पाप है यदि पे मैं जरूर कहता हूं मूढ़ता है पाप क्या है पर मूढ़ता निश्चित है बस मुड़ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगे और जितने धीमे धीमे इस प्रक्रिया को करोगे उतनी स्पष्टता से मुड़ता दिखाई पड़ेगी इसका वैज्ञानिक कारण है जिस काम को भी हम करने के आदि हो गए हैं वह काम यंत्रवत हो जाता है मशीन की तरह कर लेते अगर तुम उस प्रक्रिया को शिथिल कर दो तो तुम अचानक पाओगे कि तुम उसी काम को होशपूर्वक कर रहे हो यंत्रवत नहीं तुम एक खास चाल से चलते हो बौद्ध ध्यानशालाओं में वो तुम्हारी चाल बदल देते हैं वो कहते हैं इसको आधा कर दो चाल को होशपूर्वक धीमे चलो छोटे छोटे कदम रखो तुम चकित होगे जब भी तुम्हारा होश खो हो जाएगा तुम फिर कदम जोर से रख दोगे जो तुम्हारी आदत है अगर होश रखना है तो कदम धीमे रखना पड़ेगा अगर कदम धीमे रखना है तो होश रखना पड़ेगा अगर होश खो के चलना है तो फिर पुरानी आदत पर्याप्त होगी किसी भी प्रक्रिया को अगर तुम उसकी गति धीमी कर दो तो उसके साथ होश जुड़ जाता है भोजन भी अगर आहिस्ता करो बहुत आहिस्ता 48 बार चबाओ हर कौर को तो तुम चकित हो जाओगे कि कितना पूर्वक तुम कर रहे हो क्योंकि हिसाब रखना अड़तालीस बार चबाना है ऐसे ही लीलते नहीं चले जाना मैं तुमसे नहीं कहता कि ज्यादा भोजन मत करो मैं कहता हूं अड़तालीस बार चबाओ और होस पूर्वक धीमे धीमे भोजन करो अपने आप भोजन की मात्रा एक तिहाई हो जाए उतनी ही हो जाएगी जितनी जरूरी है। और ज्यादा तृप्त करेगी ज्यादा परितप्त करेगी क्योंकि उसका रस फैलेगा ठीक बचेगा ऐसी ही किसी भी प्रक्रिया को धीमा करो अगर वह सार्थक प्रक्रिया है तो टूटेगी नहीं अगर व्यर्थ प्रक्रिया है अपने आप टूट जाएगी क्योंकि मूढ़ता स्पष्ट हो जाएगी पाप को छोड़ना पड़ता है मूर्ता को छोड़ना नहीं पड़ता जानना ही पड़ता है मूर्ता छूट जाती है इसी तरह श्रीचंद तुम्हें जो जो भूलें दिखाई पड़ती हूं आदर्शों के कारण नहीं अपने जीवन अनुभव से तुम्हें भूलें दिखाई पड़ती हूं आदर्शों को हटा दो नब्बे प्रतिशत भूलें तो विदा हो गई उसी वक्त जैसे आदर्श हटा दिए फिर दस भूलें बची इन दस प्रतिशत के प्रति सजग हो जाओ जागरूक हो जाओ इनको यांत्रिकता से मुक्त कर दो और तुम हैरान हो जाओगे इनमें जो जो मूढ़तापूर्ण है वो छूट जाएंगे और जो जो मूर्तापूर्ण नहीं है उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं वो भूले ही नहीं